नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में हमारे साथ दिग्गज कवि दीपक गुप्ता जुड़े हुए हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते भी हैं और टीवी में इनको हमेशा आपने देखा होगा वाह वाह क्या बात है इसमें भी उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई है तो आइए ऐसे विशेष दिग्गज कवि का हम स्वागत करते हैं सरगम इस कार्यक्रम में दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद सर नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम और दीपक जी मैं जानना चाहूँगा कि हम लोग जब भी बात करते हैं तो एक अपनी पहचान देते हैं तो आप अपने शब्दों में एक कवि के रूप में अपनी पहचान बताइए देखिए लोग कहते हैं मैं हासे कवि हूँ लेकिन मैं मूर्तः कवि हूँ और हाथ्य व्यंग की विधा में भी लिखता हूँ पहचान उससे है और जो आपने कहा की अपनी पहचान के स्वरूप कुछ कहा जाए तो हसी बांटता हूँ खुशी बांटता हूँ ये दौलत तो मैं हर घड़ी बांटता हूँ हाँसी बांटता हूँ खुशी बांटता हूँ ये दौलत तो मैं हर खड़ी बांटता हूँ जिन्हें बांटना है अंधेरा वो बांटे मेरा काम है रोशनी बांटता हूँ कभी दूं जहाँ को लतीफों के तोहफे कभी की नमी क्या बात है सर बहुत खूब बहुत खूब धन्यवाद सर जी दीपक जी मैं ये जानना चाहूंगा की एक कवि के जीवन में क्या संघर्ष होता है किस तरह की परेशानियाँ होती है उसके बारे में अपने शब्दों में जरूर बया कीजिए देखिये संघर्ष कवि के जीवन में संघर्ष तो हर व्यक्ति के जीवन में होता है जी, और हाँ एक बात अलग है कि जो कवि के भीतर एक अलग सी चिप डाल के भेजता है ईश्वर <laughs> वो वो उसे थोड़ा सा अलग बनाती है आम व्यक्तियों से जी, समाज में क्योंकि तो जो चीजें आप देखते सुनते हैं हम भी वही देखते चीजें सुनते हैं और वहीं से कविताएं जन्म लेती है संघर्ष की बात तो यह है कि जिंदगी संघर्षों का नाम है फलक पर है नजर मेरी जमी पर जंग जारी है मेरा भी वक्त आएगा अभी की बारी है हर आदमी यही सोचकर संघर्ष करता है कि कभी मेरे भी दिन अच्छे आएंगे जी जी जी दीपक जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और काफी हमारे श्रोताओं को भी खुशी हो रही है क्योंकि आपको टीवी में देखते हैं आज रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं मेरा सौभादे, मेरा है है <laughs> तो मैं चाहूंगा कि जब आप इतिहास से कवि के रूप में आप जब उभर के आए इस संसार में और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या किया किस तरह की मेहनत की देखिए मैं अपनी पीढ़ी के संदर्भ में अगर बात करता हूँ तो हर पीढ़ी में संघर्ष का दौर रहा है जी जी संघर्षों का जो रूप है वो बदला है हमसे पुरानी पीढ़ी के कवियों ने भी संघर्ष किया होगा हमारी पीढ़ी ने भी संघर्ष किया आने वाली पीढ़ी भी संघर्ष कर रही है और करती रहेगी बहरहाल अगर बात मेरी हो रही है तो ये सौ सच बात है कि कवि होना अच्छा कवि होना अच्छी कलताएं लिखना अच्छी मंच प्रस्तुति परफॉर्मेंस देना एक अलग बात है जब तक कि आपको कोई अच्छा अवसर ना मिले अच्छा अवसर अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कैसे मिले ये संघर्ष बात है क्योंकि या तो आप किसी बड़े मठाधीश की चाटुकारिता करें किसी की चापलूसी करें चाहे आपके पास कोई कविता हो या ना हो कोई हुनर ना हो या तो आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं बिना संघर्ष के शॉर्टकट से या फिर अपने दमखम पर अपना कुआं खुद खोदें और अपना कुआं खोदकर उसमें से रोज पानी निकालें हालांकि जो व्यक्ति अकेला संघर्ष करता है उसकी जिंदगी में बहुत सी अड़चनें होती हैं पर शारदी के आशीर्वाद से ईश्वर की कृपा से अपने हौसले से आपकी दुआओं से श्रोताओं के प्यार से संघर्ष जिंदगी भर जारी रहेगा पर थोड़ा सा संघर्षों के काका में का की जो भाषा है ये मान लीजिए कि मैं वो पार कर चुका हूँ अब खा तक पहुंचना बाकी है। <laughs> क्या बात है सर बहुत ही अच्छा अपने शब्दों में आपने संघर्ष की बात हमें सुनाई है तो मैं चाहूंगा कि पहले जो शुरुआत में आपने जब मंच पे कविताएं पढ़ी थी किस तरह की थी वो पुरानी जो आपके शुरुआती कविताओं के कुछ जिक्र करते हुए एक दो शुरुआती दौर में ऐसा था जब दिल्ली दूरदर्शन एकमात्र चैनल हुआ करता था और बहुत सारे कवि सम्मेलन पर ही आया करते थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था हमारे घर में नहीं नहीं। और एक दिन अचानक ही टीवी पर देखा तो कवि सम्मेलन का कोई कार्यक्रम दूरदर्शन में चल रहा था जी जी। ये बात उन्नीस सौ सत्तासी की है तब वो कवि सम्मेलन सुनते हुए पता नहीं मेरे बाल आ, काल का समय था और मेरे जहन में वो पंक्तियां किसी ना किसी कवि की नाम तो मुझे ध्यान नहीं जी जी। लेकिन वो मेरे जहन में तारी हो गई और अगले ही दिन गुनगुनाते हुए तो कुछ तुकबंदी हुई मुझे नहीं पता था कि वो कविता है जी जी। और वो तुकबंदी हुई तो इतफाक ही रहा कि देश की एक बहुत अच्छी साहित्यिक पत्रिका साप्ताहिक हिन्दुस्तान हुआ करती थी हिन्दुस्तान टाइम्स की उसके संपादकीय विभाग में उपसंपादक के रूप में कार्यरत दुर्गा जी मेरे में रहा करते थे। बस जैसे कि उन्हें उन्होंने अरे ये तो बाल कविता है लाओ इसे मुझे दो और उन्होंने वो मेरी पहली कविता उन्नीस सौ सत्तासी में साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी प्रतिष्ठित साहित्यिक पुस्तक में छापी पत्रिका में छापी और उसके बाद धीरे धीरे गोष्ठियों का दौर शुरू हुआ हम तमाम नए कवि मित्र जुड़ते गए और किसी के घर में कभी गोष्ठी रख ली किसी पार्क में रख ली कुछ जो भी नया लिखते थे आपस में सुनाते थे और सलाह मशवरा करते थे एक दूसरे को बताते थे कि अगर ऐसी चीज़ हो जाए वैसी हो जाए ये सलाह मशवरा और ये गोष्ठियाँ काफ़ी साल चलने के बाद हमें पता चला कि मंच पर जब हम जाते हैं तो कवि सम्मेलन में जाने के बाद कवि को पैसे भी मिलते हैं <laughs> तो गोष्ठियों से निकलकर कवि सम्मेलनों का जो दौर है उन्नीस में मेरा पहला काव्य पाठ प्रोफेशनल कवि के तौर पे मैं गिरता हूँ जी जी भले ही कहते रहे हम सेवा करते हैं लेकिन अब चूंकि प्रोफेशन हो गया है तो सही मंच मंच पर आने के बाद जब पैसे मिलने लगे तो हमने इसे प्रोफेशन ही बना लिया जी जी तो उस समय जो आपने कविताएं पढ़ी कुछ चंद लाइने जरूर सुनाई देखिये उन्नीस सौ में जब हम कक्षा 9 के संभवतः छात्र रहे होंगे तो जो तुकबंदी की थी वो तो ये थी के एक बार की बात है मैं खेल रहा था क्रिकेट देखते ही देखते उड़ गया मेरा विकेट उड़ गया मेरा विकेट लोगों ने भी हंसी उड़ाई मुझमें भी गुस्स ताकत आई मुझमें भी कुछ ताकत आई ये उस उस समय की उस परिवेश की रचना थी जो मैंने कहा के जिया उसको अलग अलग विधाओं में कविताओं का रूप देते चले ये तो उस समय की बात है जो आपने कही जी, जी जी जी अगर इस समय की बात कहें तो इस समय हाथ के साथ कुछ शायरी भी आ, करता हूं मैं अगर चाहे तो मैं आपको दो शेर नवाज देता हूँ स्वागत है स्वागत है कि नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहाँ तक है इज्जत जिन दोस्तों को दोस्तों को नहीं पता मैं बता दूं कि इज्जत कहते हैं दोस्तों पहुंच को लिमिटेशंस को सीमा को दायरे को नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहाँ तक है ये मेरे शेर बोलेंगे कि यह आमद कहाँ तक है ये बार? मेरे शेर बोलेंगे और अनुभव का एक शेर और अभी आगे, आगे आपको सुनाता हूं कि कि नहीं मालूम ये मुझको मेरी तक है ये ये मेरे शेर बोलेंगे कि आमद तक है ना दौलत से ही तय होगा ना शहरत से ही तय ते होगा तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहाँ तक है क्या बात है बहुत खूबसूरत बहुत बहुत अच्छा जी हालांकि मंच पर आने के बाद पता चला की हादसे गंग Uh, कुछ भीतर से ही होता है व्यंगात्मक प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की हम्म हम्म तो उस समय की कुछ रचनाएं थी, लेकिन लाइए मैं आपको दो रचनाएं और सुना देता हूं अपने श्रोताओं के लिए जी स्वागत है। और कहते हैं कि तंज करना व्यंग करना दूसरे पर तभी करना चाहिए जब अपने आप पर करने में आप सक्षम हो मैंने चेहरों पर मुस्कुराहट छोड़ने के लिए अपने श्रोताओं के लिए अपने घर से ही कविता का जन्म दिया मैंने कहा कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा सुबह से ना पानी पिया ना खाने में कुछ चखा शाम को जब घर आया पत्नी से फरमाया बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए पत्नी मुस्कुराते हुए बोली कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए <laughs> ये लेकिन ये जो बात है ये तो केवल मुस्कुराहट के लिए है जी जी। पर असल में कविता हृदय व्यंग में कैसे होती है मैंने उसका एक और नमूना अगली कड़ी में जोड़ा जी। मैंने कहा कि एक आदमी ने करके शादी शादी रजिस्टर करा दी एक आदमी ने करके शादी शादी, शादी रजिस्टर करा दी, दी। रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला देखते ही खिला फिर अनायास हो गया उदास अपना मुँह खोला रजिस्ट्रार से बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है बोला साहब ये, तो ये सर्टिफिकेट तो जाली है कॉलम खाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया बड़े प्यार से समझाया ऐसा नहीं की हमारे यहाँ शादियाँ ही होती है या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं पर ये हिंदुस्तान है मेरे दोस्त यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं रिश्ते एक्सपायर नहीं होते क्या बात है क्या बात है बहुत खूबसूरत बहुत ही अच्छा लगा दीपक जी बहुत ही अच्छा और अभी राजनीतिक स्थितियां चल रही हैं देश में तो जी, जी, जी। काफी प्रकरण हुए हैं तो मैंने उस पर भी कुछ कहा था मैंने कहा की ये गलत है केवल आपकी ये गलत है केवल आपकी है हुकूमत आपके ही बाप <laughs> ये गलत गलतफहमी है केवल आपकी है हुकूमत आपके ही बाप की और जूतिया गिनकर नहीं पड़ती मिया छांट लेना तुम भी अपने नाप की <laughs> क्या बात है क्या बात दीपक जी यहाँ पर लेते हैं।, सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर सरगम और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए दीपक गुप्ता जी हाँ सुनते रहो मस्त कराते रहो नए ये चांद होगा बिछड़ कर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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है दीपक गुप्ता जी आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए फ़ोन लाइन पे और ख़ास हम चाहेंगे कि आप अपने कुछ अनुभव ऐसे सुनाइए जैसे कि आपने सोचा कि मुझे कवि बनना है और एक प्रोफेशनल कवि बनना है उसके बाद जो मुकाम आया जो आपने नए नए आयाम को छूए उसमें से किस तरह का सफ़र आपका रहा वो थोड़ा सा सुनाइए देखिए सफर तो वास्तव में मैंने कहा कि संघर्ष वाला रहा लेकिन संघर्षों के साथ मस्ती रही जी, जी जी और जैसा नाम है कि हवा का काम है जलते चरागों को बुझाने का जी हमारा फर्ज है अंधियार में दीपक जलाने का क्या बात हमें महसूस करना हो तो आंखें बंद कर लेना पता कुछ भी नहीं होता फकीरों के ठिकाने का क्या बात है क्या बात है शुरुआती दौर में तमाम मित्रों ने आ, बहुत हौसला दिया हालांकि जब एक आ, फील्ड में होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको नकारात्मक भी मिलते हैं और कुछ सकारात्मक भी मिलते हैं जी अभाव सकारात्मक लोगों का रहा बावजूद उसके हौसले हिम्मत और आपकी दुआओं ने पॉजिटिवनेस मेरे भीतर रखी तो देश की सीमाओं से बाहर अमेरिका के 18 शहरों तक की यात्राएं कनाडा में कविता पढ़ने का अवसर ओवान दुबई मस्कट तमाम टीवी चैनल तमाम रेडियो लेकिन बावजूद उसके मैंने कभी भरम नहीं पाला कि मैं क्या हूँ मुझसे कभी भी कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं तो मेरा एक ही जवाब होता है कि मैं रहता तो दिल्ली में हूँ लेकिन दोस्तों पाया दो लोगों के दिलों में जाता हूँ क्या बात है क्या बात है बहुत दिलों में जगह बनाने का संघर्ष है आगे देखते हैं कहाँ तक सफल होता है <laughs> सर आप जैसे कि टीवी शो में आते हैं काफी टीवी शो में रेडियोस में आप आए हैं और जैसे एक वाह वाह क्या बात है ये सीरियल चली है उसमें आपने अपना विशेष हाँ मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा वाह वाह नाम से सब टीवी वालों ने एक कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी जी जी और तीस या इकतीस मई दो हजार चार में इसका पहला एपिसोड शूट हुआ था और टेलीकास्ट हुआ था जिसमें देश के तमाम बड़े दिग्गज कवि अशोक चक्रधर जी का संचालन था और ओम प्रकाश आदित्य स्वर्गीय वो थे उस कड़ी में और मैं उस एपिसोड का उस सबसे पहले एपिसोड का सबसे पहला कवि था उसके बाद इस वाहवा ने काफी करवटें ली और ये कई नामों से उस चैनल के अलावा तमाम अन्य चैनलों पर आता रहा और सब टीवी पर भी आया उसके बाद अभी लाइव इंडिया टीवी नाम के चैनल पर भी आया अभी फिर से वाहवा क्या बात है कर इसका नाम मॉडिफाई हुआ अभी हाल में उसको आ, एक टीवी के हमारे मित्र हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम शैलेश लोहरा संचालित कर रहे हैं कभी मित्र हैं तो बस वो भी याद कर लेते हैं तो श्रोताओं को आनंद करने चला जाता हूँ जी जी काफी उसमें आपको देखा हमने और मैं चाहूंगा कि उसमें जो कविताएं आपने पढ़ी थी कुछ दो कविता सुनाई देखिए उसमें ए, एक कविता पढ़ता हूँ नारी शक्ति की बहुत बात थी तो मैंने आनंद लिया बहुत लेकिन आनंद के साथ एक संदेश देने की कोशिश की जी जी जी कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार मेरी पत्नी को जाना था बाजार सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या मैंने कहा मैं तो कब तो से तैयार बैठा हूँ खता ना मेरी कोई खता पर तुझे इस बात का नहीं पता की शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार तो तेरे पिताजी ने मेरे हाथ में दो लाख रूपये देते हुए कहा बरफूरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है कहीं जानी नहीं चाहिए बेटा पैसे हर महीने आते रहेंगे लड़की मायके नहीं आनी चाहिए बेटा पैसे हर महीने आते रहेंगे लड़की मायके नहीं आनी चाहिए इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए पर मुझे इस बात का ना कोई दुख है ना कोई पछतावा न ही मैं पछता रहा हूँ बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूँ क्योंकि तो मैं जानता हूँ कि पैसा पैसा तो आना जाना है पैसा पैसा तो आना जाना है लेकिन घर में जो लक्ष्मी आई है वही मेरे लिए बहुमूल्य खा जाना है वही मेरे लिए बहुमूल्य खा जाना है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया धन्यवाद सर जी दीपक जी मैं चाहूंगा कि हमारे जो श्रोता है उसमें से कुछ राजस्थान के युवा साथी है उन सभी को अपना जीवन बनाना है फ्रेम करना है अपने लाइफ को करियर बनाना है तो उनके लिए कुछ शब्द अपने हिसाब से बताइए देखिए हर आदमी का जो थीम है हर आदमी क्योंकि अब नई जो पीढ़ी आ रही है वो शायद हमसे ज्यादा जीनेस पैदा हो रही है जी जी उन सबको पता है कि उनको करना क्या है सिर्फ डायरेक्शन देने की बात है कि आपको पटरी पे जाना है कौन सी पे बहरहाल मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि कितनी भी संघर्ष आए आप कभी नकारात्मक ना सोचें नकारात्मक प्रतिक्रिया ना दें हाँ लेकिन जब अति हो जाए किसी बुरी चीज की उसके खिलाफ जरूर आप आवाज उठाएं और फोकस जरूरी है एक फोकस बहुत जरूरी है क्योंकि तो कई बार क्या होता है कि आदमी सोचता है मैं ये भी कर लू मैं वो भी कर लू मैं ऐसा भी कर लू मैं, मैं वैसा भी कर लू वहां पर आदमी बहुत कन्फ्यूज होता है और तमाम उन कलाकार मित्रों से जो जिनमें कोई आर्टिस्टिक प्रवृत्ति है चाहे वो कवि हों लेखक हो चित्रकार हो कुछ भी हो उनसे एक निवेदन ये है कि दोस्तों हमेशा कुछ ना कुछ अपने कलाकार जीवन में बड़ा अचीव करने से पहले प्रयास ये जरूर करना कि आपका एक स्थायी कैरियर दो पैसे कमाने वाला जरूर बने और उस पैसे से अपने पूरे परिवार की देखरेख करें साथ साथ आप अपने टैलेंट को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें लेकिन केवल जैसे कई लोग होते हैं संघर्ष करने अपने घर परिवार को छोड़कर भाग जाते हैं और सारा जो घर परिवार वालों को जो उस टैलेंट को उभारने में काफी खर्च करना पड़ता है मैं उसके पक्ष में 50 प्रतिशत हूँ मैं चाहता हूं कि हम अपने परिवार की स्थिति देखें और अकॉर्डिंगली अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करें बहुत ही अच्छी बात आपने हमारी युवाओं को बताया सर एक और बात मैं पूछना चाहूँगा राजस्थान में जो है विशेष करके लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है हालांकि अभी बहुत पाँच किलोमीटर पे स्कूल बने हुए हैं आठवीं नौवीं तक पढ़ाते हैं लेकिन उसके बाद फिर आगे जो है ज्यादा पढ़ाई नहीं पढ़ाते तो उनके लिए मैं भी राजस्थान के कई क्षेत्रों में काब्य पाठ करने के लिए जाता रहता हूँ बड़े जो इंटीरियर्स हैं झुंझुनू चिड़ावा ये तमाम जगहें किशनगढ़ बांधनवाड़ा और भी तमाम इंटीरियर्स इंटीरियर जाना हुआ है लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो आ, मैं उससे फोन पे सहमत नहीं हूँ 100 परसेंट सहमत नहीं हूँ क्योंकि एक जो पुराना तबका है पुरानी जो पीढ़ी है वो तो हो सकता है की इस बात को अभी मान रही हो और इस पर चल रही हो इसी धरे पर लेकिन अभी बहुत परिवर्तन आया है जो आने वाली नई पीढ़ियां नई नस्लें हैं वो इस पक्ष में नहीं हैं क्योंकि सब जानते हैं कि पढ़ाई का जो औसत है वो बढ़ना चाहिए और काफी हद तक लोग बदले नहीं हैं इस दिशा में और धीरे धीरे जो पुरानी रूढ़ीवादी परंपराएं इस बात को लेकर है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना वो सुधने की बस थोड़ा वक्त लगेगा मैंने भी बिटिया पर कुछ दोरे कहे थे जब ये घटनाक्रम आ, हुआ पीछे हरियाणा में भी ये चर्चा हुई थी कि बेटी बचाओ आंदोलन और ये राजस्थान का आपने पढ़ाने का जिक्र किया जी जी तो आ, मैंने दो चार दोए कहे थे अगर आप कहें तो मैं जरूर जरूर स्वागत है सर स्वागत है सर तो सभी जो उस तरह का सोचते हैं बिटिया हालांकि आपको ताजुब होगा मेरे यहाँ भी मेरी जो बड़ी बिटिया जब पैदा हुई तो मैंने आ, उसके पैदा होने पर एक बहुत बड़ा जश्न किया तो बड़े लोगों को ताजुब हुआ कि यार कभी पागल तो नहीं हो गया <laughs> लेकिन, <laughs> लेकिन लेकिन ये मन की बात है कि हम क्या समझे बहरहाल मैं ये कहता हूँ की बदलो अपनी सोच को कुछ तो करो विचार बिटिया से परिवार है बिटिया से संसार क्या बात घर घर में इस बात को मिले उचित सम्मान बिटिया घर की आग है बिटिया घर की शान और है जननी का रूप ये जग का है आधार बेटी देवी रूप है इसको दो सत्कार और जाने किस किस रूप में हर पल बांटे प्यार बिटिया मूर्त प्यार की यही सृष्टि का सार क्या बात बहुत कहू Uh, सर जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज आप अपने जीवन में जैसे कि हम लोग को कभी कभी ऐसा लगता है कुछ मुश्किल घड़ी आती है तो कुछ चीजें हमको जो है याद आते ही हम उस मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत से आगे बढ़ते हैं तो जो मोटिवेशनल फैक्टर जिसको कहेंगे हम लोग अपने तो आप को कैसे ना, ना अपेक्षा करो ना उपेक्षा करो अपेक्षा दोस्तों कहते हैं कि किसी से उम्मीद करना उपेक्षा कहते हैं किसी की निंदा करना ना अपेक्षा करो ना उपेक्षा करो ना अपेक्षा करो ना उपेक्षा करो जो होता है उसकी समीक्षा करो क्या? बाता? ना अपेक्षा करो ना उपेक्षा, ना उपेक्षा करो।, करो जो होता है उसकी समीक्षा करो बुरा वक्त भी ये गुजर जाएगा पकड़ तुम तरह की प्रतीक्षा करो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया ना अपेक्षा करो ना उपेक्षा करो बहुत ही सुंदर मैसेज बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर जी सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ फोन लाइन से जुड़कर अपने इस कार्यक्रम को सजाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सौभाग्य के आज माँ शारदे के आशीर्वाद ऐसी आपकी माध्यम ऐसी मैं और अपने तमाम मित्रों तक पहुँचा और जो भी पॉजिटिव बात है मैं चाहूंगा कि वो जरूर उसको धारण करें और अपने जीवन को हमेशा एक इंद्रधनुष के रंगों की तरह खिलखिलाते हुए देखें मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जनाब शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद दीपक गुप्ता जी हमारे साथ फ़ोन लाइन से जुड़कर अपनी विचारधारा हमारे साथ शेयर किया आपने और बहुत अच्छी कविताएं आपने हमारे साथ शेयर किया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आशा करता हूं कि हमारे जो श्रोतागण अभी हमें सुन रहे थे उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगा होगा और मैं चाहूँगा कि वो हमें एस ज़रूर करें चौरानवे इस नंबर पर कि आपको ये कार्यक्रम कैसे लगा तो चलिए आप सभी खुश रहिए मस्त रहिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और दीपक गुप्ता जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते ये तो सच है के भगवान है है है मगर फिर भी अनजान ये तो सच है के भगवान है कर फिर भी अनजान है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है ये तो सच है के भगवान है जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला हम कर जिनकी उंगली है बचपन चला कंधे पर बैठ के जिनके देखा जहां ज्ञान जिनसे मिला क्या विधाता की पहचान है ये तो सच है के भगवान है जन्म देती है जो माज से जग कहे अपने संतान में प्राण जिसके रहे हो लोरिया होठों पर सपने बुमती नजर नींद जो बार दे के हर दुख सहे ममता के रूप में है प्रभु आपसे पाया वरदान है धरती पे रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है ये तो सच है के भगवान है आपके ख्वाब हम आज होकर जवा उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना ओ हो छाया रहे, रहती दुनिया तलक एक पल रह सके दोनों सलामत रहे सबके दिल में ये अरमान है धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है ये तो सच है